अब सात ऋचा वाले 126वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में इस संसार के राज्य के अधिकार में कौन न स्थापन करने योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जब तक सकल शास्त्र जानने वाले विद्वान की आज्ञा से पुरुषार्थी विद्वान न हो तब तक उसका राज्य के अधिकार में स्थापन न करें कौन इस संसार में यश का विस्तार करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो न्यायकारी विद्वान राजा के समीप से सत्कार को प्राप्त होते वे यश का विस्तार करते हैं फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जिस कारण सब योद्धा राजा के समीप से धन आदि पदार्थ की प्राप्त चाहते हैं इससे राजा को उनके लिए यथा योग्य धन आदि पदार्थ देना योग्य है ऐसे किए बिना उत्साह नहीं होता इस संसार में कौन चक्रवर्ती राज्य करने को योग्य होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जिनके चार घोड़ा युक्त दशू दिशाओं में रथ सहस्त्रों अश्व सवार लाखों पैदल जाने वाले अत्यंत पूर्ण कोष धन और पूर्ण विद्या विनय नम्रता आदि गुण हैं वे ही चक्रवर्ती राज्य करने को योग्य हैं कौन मनुष्य इस जगत में उत्तम होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो जनसभा सेना और शाला के अधिकारी कुशल चतुर आठ सभासदों शत्रुओं का विनाश करने वाले वीरों गौ बैल आदि पशुओं मित्र धनी वदिक जनों और खेती करने वालों की अच्छी प्रकार रक्षा करके अन्न आदि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे मनुष्यों में शिरोमणि अर्थात अत्यंत उत्तम होते हैं किन से इस राज्य में क्या अवश्य पाना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिस नीति अर्थात धर्म की चाल से अगणित सुख हूं वह सबको सिद्ध करनी चाहिए फिर रानी क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ रानी राजा के प्रति कहे कि मैं आपसे न्यून नहीं हूं जैसे आप पुरुषों के न्यायाधीश हो वैसे मैं स्त्रियों का न्याय करने वाली होती हूं और जैसे पहले राजा महाराजाओं की स्त्री प्रजास्थ स्त्रियों की न्याय करने वाली हुई वैसी मैं भी हूं इस सुक्त में राजाओं के धर्म का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिए यह 126वां सुक्त 11वा वर्ग और 18वा अनुवाक समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 127वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में कैसे स्त्री पुरुषों का विवाह होना चाहिए इस विषय का वर्णन है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है जिसकी उत्तम गुण वालों में बहुत प्रशंसा जिसकी अति उत्तम शरीर और आत्मा का बल हो उस पुरुष को स्त्री पतिपने के लिए स्वीकार करें ऐसा पुरुष भी इसी प्रकार की इस्त्री को भार्या पन के लिए श्रीकार करें फिर प्रजाजन राज के लिए कैसे जन का आश्रे करें इस विशे को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ, विद्वान और प्रजाजन जिसकी प्रशंसा करें उसी आप्त सर्वशास्त्र वेत्ता विद्वान का आश्रय सब मनुष्य करें इस संसार में कौन प्रजा की पालना करने के लिए उत्तम होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो शत्रुओं से नहीं पराजित होता और अपने प्रशंसित बल से उनकी जीत सकता है वही प्रजा पालने वालों में शिरोमणि होता है फिर न्यायधीशों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं जैसे विद्वान जन विद्या के प्रचार से मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कर सबको पुरुषार्थी बनाते हैं वैसे न्यायधीश विद्वान प्रजाजनों को उद्यमी करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे चंद्रमा तारा गण और औषधियों को पुष्ट करता है वैसे सज्जनों को प्रजाजनों का पालन पोषण करना चाहिए जैसे संतानों को माता-पिता तृप्त करते हैं वैसे सब प्राणियों को हम लोग तृप्त करें अब राजा आदि क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार है जो मनुष्य धर्म से इकट्ठे किए हुए पदार्थों का भोग करते हुए प्रजाजनों में धर्म और विद्या आदि गुणों का प्रचार करते हैं वे दूसरों से धर्म मार्ग का प्रचार करा सकते हैं अब पढ़ाने पढ़ने वाले कैसे वर्तें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगे उनके लिए विद्वान भी नित्य ही विद्या को अच्छे प्रकार दें क्योंकि इस देने लेने के तुल्य कुछ भी उत्तम काम नहीं है अब कैसे राजा और प्रजाजनों की उन्नति हो उस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जब तक पक्षपात रहित समग्र विद्या को जाने हुए धर्मात्मा विद्वान राज्य के अधिकारी नहीं होते हैं तब तक राजा और प्रजा जनु की उन्नत भी नहीं होती है फिर राजा आदि कैसे होएं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य शरीर और आत्मा के बल से युक्त अच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या आदि धन प्रकाश युक्त संतानों वाले होते हैं वे सुख करने वाले होते हैं फिर समस्त मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन विद्या प्राप्त के लिए अच्छा यत्न करते हैं वैसे इस संसार में मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए फिर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है विद्यार्थियों को चाहिए कि सकल शास्त्र पढ़े हुए धार्मिक विद्वानों की प्रार्थना और सेवा कर पूरी विद्याओं को पावें जिससे राजा और प्रजा जन विद्यावान होकर निरंतर धर्म का आचरण करें इस सुक्त में विद्वान और राजधर्म का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ एकता जननी चाहिए यह 127वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ फिर विद्यार्थी लोग कैसे होवें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो विद्या की इच्छा करने वालों के अनुकूल चाल चलन चलने वाला सुशील धर्म युक्त व्यवहार से अच्छी निष्ठा रखने वाला सबका मित्र शुभ गुणों को ग्रहण करने वाला हो वही मनुष्यों का मुकुट मणि अर्थात अति श्रेष्ठ होवे फिर विद्वान क्या करता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है विद्वान मनुष्य जैसे पवन सब मूर्तिमान पदार्थों को धारण करके प्राणियों को सुखी करता वैसे ही विद्या और धर्म को धारण कर सब मनुष्यों को सुख देवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य और वायु सबको धारण और मेघ को वर्षाकर सब जगत का आनंद करते हैं वैसे विद्वान जन वेद विद्या को धारण कर औरों के आत्माओं में अपने उपदेशों को वर्षा कर सब मनुष्यों को सुख देते हैं फिर कौन विद्वान सत्कार के योग्य होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचकल उत्पमा अलंकार है जो विद्वान देश देश नगर नगर द्वीप द्वीप गांव गांव और घर-घर में सत्य का उपदेश करते वे सबको सत्कार करने योग्य होते हैं इस संसार में उत्तम सुख का विधान करने वाले कौन होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो उत्तम शिक्षा और विद्या के दान से दुष्ट स्वभावी प्राणियों और अधर्म के आचरणों से निवृत्त कराके अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराते वे इस संसार में कल्याण करने वाले धर्मात्मा मत विद्वान होते हैं फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य सब व्यक्त पदार्थों को प्रकाशित कर सबके लिए सब सुखों को उत्पन्न करता वैसे हिंसा आदि दोषों से रहित विद्वान जन विद्या का प्रकाश कर सबको आनंदित करते हैं फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो धर्म मार्ग में मनुष्यों को उपदेश से प्रवृत्त कराते न्यायधीश राजा के समान प्रजाजनों को पालने डाकू आदि दुष्ट प्राणियों से जो डर उसको निवृत्त कराने वाले विद्वान के मित्र जन हैं वे ही अंध परंपरा अर्थात कुमार्ग के रोकने वाले होने को योग्य होते हैं किससे मिलाप से क्या पाने योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों विद्वान लोग जिसकी सेवा और संग से विद्यादि गुण को पाते हैं उसकी सेवा और संग से तुम लोगों को चाहिए कि इनको पाओ